संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व, पूर्वक दान की और और पांच प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह, आप कहते हैं दान तप दोनों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं उनका नाम बता रहा हूँ सुनो लोक मान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों के निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए हैं काशी के राजा प्रतरदन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया जिसके कारण उन्हें इस्लोक में अनुपम कीर्ति मिली और प्रलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं संकृति नंदन राजा रंतदेव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधवत अर्घ दान किया जैसे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई देवावृद्ध नामक राजा यज्ञ में सोने की सौ सो कड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं सूर्य पुत्र कर्ण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गौदान करके उत्तम लोकों में गए हैं राजा राजस्वी विसादर्भी ने द्विजो को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय गृह प्रदान करके लोक में स्थान प्राप्त किया है विदर्भ के पुत्र राजा निवे ने अगस्त मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है महाजसस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं हो सकती एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था जैसे उन्हें अक्षय लोगों की प्राप्त हुई से महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं करण के पौत्र और अभिक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगिरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्म ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है मनु के पुत्र राजा सुद ने महात्मा लिखित को धर्मानुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है महान यशस्वी राजर्षि चिंत ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं महाराज सदम्न ने मोदगल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण सुवर्ण में महलदान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है राजा ने भक्ष भोज पदार्थों की स्पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे को दान दिया था इसे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी साल्व नरेशमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है राजा सी राज अपनी सुंदरी कन्या अन्य को देकर देवलोक के निवासी हुए राजर्षि लोमपाद ने ऋषि मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई राजा श्री भगीरथ अपनी कन्या कोषि को ऋषि को सेवा में देकर अक्षय लोकों में गए हैं राजा भगीरथ ने कोलाह नामक ब्राह्मण को एक लाख गौवें दान की इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है उनकी कृति जब तक यह पृथ्वी कायम है तब तक बनी रहेगी यह शिष्ट पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है ये सब नरेश दान यज्ञ और संतानोत्पादन करके स्वर्ग में प्रति, प्रतिष्ठित हुए हैं तुम भी सदा दान करते रहो तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रिया में संलग्न हो धर्म की उन्नति करती रहे अब संध्या हो गई है इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हो तो उसका समाधान कल सवेरे करूंगा दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठि ने पूछा पितामह अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि दान किसको देना चाहिए किन कारणों से देना चाहिए और दान के कितने प्रकार है भीष्म जी ने कहा कुंती नंदन सभी लोगों को दान किया किस प्रकार करना चाहिए यह बतला रहा हूं सुनो दान के पांच हेतु हैं: है। मनुष्य यहलोक में किति और परलोक में उत्तम सुख पाता है इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए यह धर्म मूलक दान कहलाता है अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा देगा या अमुक ने मुझे दान दिया है याचकों के मुंह से यह बातें सुनकर किर्थ की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है वह सब अर्थमूलक दान है न मैं इसका हूं न यह मेरा है तो भी यदि इसको कुछ न दूं तो यह अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा यह सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वह भयनिमित्तिक दान है यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूं यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक दान है जब बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है थोड़ा देने भी में संतुष्ट संतुष्ट बहुत होगा। यह विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया गया जाता है तो वह दया निमित्तक दान कहलाता है इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला पांच प्रकार का दान बतलाया गया है प्रजापति का वचन है कि सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए